शिव पुराण वायवी संहिता रुद्र सर्वरूप है उन्हें नमस्कार है वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान भगवान ईश्वर अंबिकापति ईशान पाणी तथा ऋषभ वाहन है एकमात्र रुद्र ही पर परमात्मा है वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं, उनके केस सुनहरे रंग के हैं नेत्र कमल के समान सुंदर हैं अंग कांति अरुण और ताम्र ताम्रवर्ण की है वे सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अभ्यय कहा गया है वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं चेतन और अचेतन से परे हैं इस प्रबंध से भी परात्पर हैं शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती उनके शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है उनका सुख अक्षय और बल अनंत है उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है वे नित्य परिपूर्ण हैं, उन्हें सृष्ट आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है प्रणव वाच्य श्रम्भ के चिंतन और जब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा है इसमें संशय नहीं है इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं मांडुक के उपनिषद में प्रणव की चार मात्राएं बताई गई हैं आकार उकार मकार और नाद आकार को ऋग्वेद कहते हैं उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है मकार सामवेद है और नाद अथर्वेद की श्रुति है आकार महाबीज है वह रजोगुण तथा सृष्टि करता ब्रह्मा है उकार प्रकृति रूपा योनि है वह सत्वगुण तथा पालन करता श्रीहरि है मकार जीवात्मा एवं बीज है वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है नाद परम पुरुष परमेश्वर है वह निर्गुण एवं निष्क्रिय है इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपने अर्थ मात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है यस्परम न परमस्ति किंचि यस्मो न ना ज्यास्ति किंचि दृक्षई इव स्तब्धो दिव्येक स्नेदम पूर्ण पुरुषेण